परिच्छेद चतुर्स दर्शन यम लब्धवाचा परम लाभम मनते निकम ततः यस्म स्थितों न दुखे न गुरु विचाल्य आदि के संग आनंद उसके दूसरे दिन छः मार्च को छुट्टी थी दिन के तीन बजे मास्टर फिर आए श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं फर्श पर चटाई बिछी है नरेंद्र भवनाथ तथा और भी दो एक लोग बैठे हैं सभी अभी लड़के हैं उम्र 19-20 के लगभग होगी प्रफुल्लमुख श्री राम कृष्ण तकत पर बैठे हुए लड़कों से सानंद वार्तालाप कर रहे हैं मास्टर को कमरे में घुसते देख श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा यह देखो फिर आया सब हंसने लगे मास्टर ने भूमिष्ट हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे जैसा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं पर आज उन्होंने भूमिष्ट होकर प्रणाम करना सीखा श्री राम कृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे देखो एक मोर को किसी ने चार बजे अफीम खिला दी दूसरे दिन से वह अफीमची मोर ठीक चार बजे आ जाता था यह भी अपने समय पर आया है सब लोग हंसने लगे मास्टर सोचने लगे ये ठीक तो कहते हैं घर जाता हूँ पर मन दिन रात यहीं पड़ा रहता है कब जाऊँ कब उन्हें देखूँ इसी विचार में रहता हूँ यहाँ मानो कोई खींच ले आता है इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता यही आना पड़ता है इधर श्री राम कृष्ण लड़कों से हँसी मजाक करने लगे मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं हंसी की लहरें उठने लगी मानो आनंद की हाट लगी हो मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पहले दिन क्या इन्हें को समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था क्या ये वे ही मनुष्य हैं जो आज प्राकृतिक मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं क्या इन्हीं ने मुझे पहले दिन उपदेश देते हुए धिक्कारा था इन्हीं ने मुझे तुम ज्ञानी हो कहा था इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य है कहा था इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उद्देश्य दिया था श्री राम कृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देख उन्होंने रामलाल से कहा इसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है ना इसी से कुछ गंभीर है ये सब हंस रहे हैं पर यह चुपचाप बैठा है मास्टर की उम्र उस समय सत्ताईस साल की होगी बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चली हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था श्री रामकृष्ण ने कहा देखो तो हनुमान का भाव कैसा है धन मान शरीर सुख किसी भी कुछ भी नहीं चाहते केवल भगवान को चाहते हैं जब इस स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकाल कर भागे तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे उन्होंने कहा मुझे फलों का अभाव नहीं है मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी हैं श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता हूँ तू मुझे फल न दिखा मैं इसका प्रतिफल दे जाऊँगा इसी भाव का एक गीत श्री राम कृष्ण गा रहे हैं फिर वही समाधि देह निश्चल नेत्र स्थिर बैठे हैं जैसी मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे पर अब सब एक दृष्टि से श्री राम कृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे मास्टर दूसरी बार यह समाधि अवस्था देख रहे थे बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है देह शिथिल हो गई मुख हाँ सहास्य हो गया इंद्रियां फिर अपना अपना काम करने लगी नेत्रों से आनंदाश्रु बहते हुए राम राम उच्चारण कर रहे हैं मास्टर सोचने लगे क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल कर रहे थे तब तो यह जान पड़ता था कि मानो पाँच वर्ष के बालक हैं श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृतिक मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करो मैं सुनूंगा। यह सुनकर मास्टर और नरेंद्र हंस रहे हैं दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे पर बंगला में श्री रामकृष्ण के सामने मास्टर का तर्क करना संभव न था क्योंकि तर्क का तो घर उन्होंने बंद कर दिया है अतः मास्टर अब तर्क कैसे कर सकते हैं श्री रामकृष्ण ने फिर कहा पर मास्टर के मुँह से अंग्रेजी तर्क ना निकला